नमस्कार आप सुंदर रेडियो महत्मा नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम विशेष मुलाकात इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत ही अच्छा लगता है जब हम लोग इस कार्यक्रम में किसी से आपको जोड़ने की कोशिश करते हैं तो आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम को सजाने के लिए हमारे साथ एज ए स्पेशल गेस्ट एक्टर अभिनव जी हैं जिनसे हम लोग बातें करेंगे और एज ए राइटर भी हैं और फिल्मों में भी उन्होंने काम किया है तो उन्हीं से जानेंगे उनके बारे में तो आप सभी की तरफ से अभिनव जी का बहुत बहुत स्वागत है सारे सुनने वालों को मेरा प्यार भरा नमस्कार जी नमस्कार कैसे हैं आप बहुत अच्छा जी जी जी और बताइए अपने बारे में कुछ ख़ास बातें अपने माता पिता के बारे में फैमिली के बारे में हाँ जी ज़रूर बचपन मेरा आ, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर ज़िला में बिता है वहीं से मैंने बारहवीं तक पढ़ाई की है जी उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए मैं दिल्ली आ गया और चूँकि बचपन से शौक़ था कि मुझे एक्टर बनना है तो मैं ऐसे ही मैगजीन्स पढ़ा करता था या न्यूज़पेपर पढ़ता था उसमें रहता था कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के बारे में तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं दिल्ली से जाकर पढ़ाई करूं और वहाँ जा के रंगमन से जुड़ जाऊँगा उसके बाद से फिर नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में दाखिला मिल जाएगा कोशिश करूँगा तो इसलिए मैं बारहवीं अपनी कंप्लीट करने के बाद मैं दिल्ली आ गया नहीं, नहीं। और कॉलेज के साथ साथ रंगमंच की गतिविधियाँ भी शुरू हो गई तो ज़्यादातर नुक्कड़ नाटक करता था वहाँ पे अच्छा अच्छा वहाँ पे नुक्कड़ नाटक करता था और फिर मुझे लगा कि आ, या ये कि मुझे बट मुझे बहुत जल्दी था कि मुझे एक्टर बनना है तो मुझे लगा कि सीधे मुझे मुंबई चला जाना चाहिए नहीं। नहीं। तो मेरा ग्रेजुएशन कम्प्लीट होने के बाद मैं मुंबई आ गया और मुंबई आने के बाद सबसे पहले मैंने किशोर अमित कपूर एक्टिंग स्कूल है जहाँ पे मैंने दाखिला लिया और वहाँ पे मैंने एक्टिंग की बारिकियाँ सीखी और उसके बाद फिर स्टगल शुरू हुआ अपना जी जी तो मुझे लगता था कि आ, बीच में क्योंकि स, काम मिलता नहीं था नहीं। तो फिर दोबारा मैं रगमन से जुड़ा मुंबई में और दिल्ली के कुछ मेरे फ्रेंड्स थे जो एक्ट वन से जुड़े हुए थे और भी वहाँ के जो मंडी हाउस के कुछ जुड़े हुए लोग थे तो हम लोगों ने मिल करके एक थिएटर ग्रुप फॉर्म किया हाँ। आ, आ, एंजल क्राफ्ट और उसके जरिए हम लोग जो है आ, मुझे लगता है कि तकरीबन 12 साल तक हम लोग नुक्कड़ नाटक करते रहे और अपना जो है स्टेज प्ले ये सब करते रहे चलता रहा एक दौर चलता रहा अपने परिवार के बारे में बताइए कुछ बातें। मैं कुशीनगर से हूँ तो एक्चुअली मैं एक राजनीतिक परिवार से बिलोंग करता हूँ मेरे पिताजी एक्चुअली डॉक्टर हैं तो भले उस प्रोफेशन में थे बाद में वो राजनीति में आ गए और वो तीन बार एमएलए रहे हैं मेरी माताजी जी हैं वो गृहिणी हैं बड़े अच्छे संस्कार मिले और कभी भी मेरे घर वालों ने मैं जो भी चाह उन लोगों ने हमेशा मेरा साथ दिया मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं आई बनूं अच्छा, अच्छा। इसलिए उन्होंने मुझे दिल्ली भेजा था कि वहाँ से जा करके और हमेशा जोर देते थे इस बात पर हाँ। कभी भी और जब भी आते थे बोलते थे कि तैयारी करो ठीक से तैयारी करो तुम्हें आई बनना है हाँ। और मैं बता नहीं पाता था जी जी जी तो जब ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया ग्रेजुएशन कम्प्लीट करने के बाद जब मैं छुट्टियों में घर आया रिजल्ट नहीं आया था तो मैंने कहा कि मैं किससे बात करूँ कि मुझे मुंबई जाना है तो मैंने कहा कि माता से बोलता हूँ तो मैंने अपने माँ से बात किया कि देखिये मुझे मुंबई जाना है और मुझे एक्टर बनना है <laughs> तो मेरी माँ ने बड़ी सहजा से कहा कि तो ठीक है इसमें क्या बड़ी बात है तुम एक्टर बनना है तो जाओ मुंबई <laughs> तो मैंने कहा कि आपको बाऊ से बात करनी पड़ेगी <laughs> आ, तो उन्होंने बात किया <laughs> फिर बाऊजी ने मुझे बुलाया <laughs> तो बोले कि आ, तो वहाँ पे फिर काम कैसे करोगे तुम वहाँ पे जाओगे तो तुम्हें कोई जानता नहीं है हाँ, हाँ, हाँ। और हमारी भी कोई पहचान नहीं है वहाँ पे जो है तो मैंने कहा कि मैं वहाँ पे एक एक्टिंग स्कूल का पता किया हूँ तो वहाँ पे अगर दाखिला हो जाएगा तो फिर आगे चलते रहेगा चलता रहेगा और मैं अपनी कोशिश करूँगा अपने तरीके से कि मैं क्या कर सकता हूँ वहाँ पर तो उन्होंने बिल्कुल मतलब कुछ मतलब विरोध भी नहीं किया कुछ नहीं कहा उन्होंने कहा ठीक है और मुझे खुद लेकर गए मुंबई जो है और वहाँ पर जा करके दाखिला करा के वो आ गए अच्छा अच्छा और ये बात है दो हज़ार तीन की हुँ हुँ। और वो दौर शुरू हुआ मिलना जुलना लोगों से बहुत स्ट्रगल निर्देशकों से मिलना बड़ा मुश्किल होता था गास्टिंग डायरेक्टर से मिलिए मतलब इसे भागते रहिए दौड़ते रहिए ये सब चीज़ें चलती रही <laughs> <laughs> <आ. laughs> चलिए बहुत ही अच्छा आपने बताया अपने बारे में परिवार के बारे में आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपकी कहानी को सुनकर और जैसे आपने कहा कि मुंबई आपका आना हुआ फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके जी, और फिर एक्टिंग का दौर शुरू हो गया और फिर स्ट्रगल भी शुरू हो गया जी, साथ जी, साथ में जी, जी, और जैसे आपने कहा कि थिएटर से जुड़ना हुआ एक ग्रुप फॉर्म करके थिएटर की कुछ एक्सपीरियंस सुनाइए कौन कौन से हाँ, आपने शोज वग़ैरह किए हैं और जहाँ आपको बहुत अच्छा लगा हो और जहाँ आपको बहुत अच्छा नहीं लगा हो दोनों चीज़ें बिल्कुल बिल्कुल जब हम लोगों ने थिएटर फॉर्म किया जी जी तो हम लोग ज़्यादातर क्या है कि अवेयरनेस पे करते थे हम्म हम्म हाँ सोशल इश्यूज़ पे हम लोग जो है और क्या है कि मुझे लिखने का शौक़ था शुरू से ही दिल्ली से ही लिखने का शौक था तो उसमें क्या है कि मेरी भूमिका क्या हो गई थी कि मैं स्टोरी लिखता था एक्ट भी करता था और डायरेक्ट भी करता था अच्छा अच्छा अच्छा और इस तरह जो हम लोग हमारा जो चला तकरीबन मुझे लगता है कि मैंने चालीस नुक्कड़ नाटक और ये स्टेज लिखे मैं और उसको डायरेक्ट भी किया एक्ट भी किया हाँ oh. ये चलता रहा और बीच में कुछ ऑर्गेनाइजेशन से उनके लिए भी हम करते थे लोग बुलाते थे हम लोगों को कि आप आ जाओ और आप लोग जो है अच्छा प्ले करते हो तो हमारे लिए भी करो तो इस तरह से करके हम लोग वुमेंस डे भी करते थे उन्होंने भी देखा था एक मैं आपको एक अनुभव सुनाऊंगा कि वहाँ लोखंड में अंधेरी मुंबई में अंधेरी वेस्ट में लोखंड है तो वहाँ पर जब ये वुमेंस डे पर कोई प्रोग्राम होता है तो वहाँ पर सिर्फ लेडीज़ जाती हैं अच्छा अच्छा और हम लोग जब प्ले कर रहे थे तो उन लोगों ने देखा तो उनको बहुत अच्छा लगा फिर बाद में एक जो लेडी थी वो आई आकर के बोली कि ये प्ले किसने लिखा है तो नहीं, मेरे नहीं। पास आई हो तुरंत कहा कि आप लोगों को एक प्ले करना है वोमस डे पर हमारे एक प्रोग्राम अच्छा है अच्छा अच्छा तो मैंने कहा ठीक है फिर जो है हमने वहाँ पर नारी तू नारायणी करके एक प्ले बनाया हमने और किया और वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोगों ने उसको अप्रिसिएट किया तो इस तरह से धीरे धीरे हाँ हाँ हम लोग धीरे धीरे काम करते रहे अपना चलता रहा और बीच में एक जो ग्रुप और हम लोगों ने ज्वाइन किया कुछ दिनों के लिए क्योंकि अच्छा, हमारा थिएटर चलता था अगर कहीं से कुछ लोग अगर कहते तो हम कहते थे यार हमारा तो चल ही रहा है आ, अगर जो लोग हमसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हैं तो हुँ, उनके हुँ, साथ भी कुछ काम कर लेते हैं सही बात करेगा हाँ तो ऐसे चलता रहा जी जी उसी दौरान जो है मुझे लगा कि यार इतने साल हो गए और हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और काम का जो है जितना चाहिए हाँ, उतना हाँ, नहीं वोगी वोगी। और घर से भी पूछ रहे हैं कि यार इतने साल हो गए और तुम <laughs> कुछ नहीं कर रहे हो हाँ <laughs> न कोई टीवी सीरियल कर रहे हो न कोई फिल्म्स कर रहे हो फिर उसी दौरान जो है मेरी मुलाकात हुई हिंदी फिल्मों के मशहूर एडिटर दिलीप देव जी से <laughs> जिन्होंने वान्टेड खेल एम जी जान से जैसी बड़ी फिल्में एडिट की हैं उससे पहले उन्होंने नो एंट्री जोधा अकबर और भी बहुत सारी फिल्में बोनी नहीं। कपूर साहब के साथ आशुतोष ग्वरकर साहब के साथ और सतीश कौशिक साहब के साथ इन उन, लोगों के साथ उनका मतलब एक लंबा सफ़र रहा था तो उनसे मिला तो मिलने के बाद मतलब ऐसे हमारी बातें होती थी मतलब मिलते मिलते रहते मिलते रहते थे तो मुझे लगता है, है कि सात आठ साल के बाद उनके एक असिस्टेंट हैं सचिन तो मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं तो उन्होंने ऐसे ही था बातों बातों में मैंने एक प्ले लिखा था उस समय प्ले का नाम था साहब में जिंदा हूँ तो ऐसे ही बातों बातों में मैंने उनको सुनाया कि ऐसे ऐसे है इस तरह करके है तो बोले यार बड़ा अच्छा है तो बोले तो बोले कि मैं कि बोले कि आ, मेरे सर जो है एक फिल्म प्लान कर रहे हैं तो आप एक बार ऐसे सुना देना क्योंकि मेरी मेरी पहचान थी दिलीप जी से अच्छी खासी पहचान थी लेकिन मैं कभी बोलता मतलब जाता था मिलता था आ जाता था तो उस दिन गया और ऐसे ही बातों बातों में उन्होंने पूछा कि मैंने सुना है कि आपने कुछ लिखा है तो फिर मैंने उनको ऐसे ही ऑनलाइन मैंने बता दिया कैसे है तो जो पहला शब्द उनके मुँह से निकला था सुपर तो उन्होंने कहा कि आप इसको कितने दिन में लिख के मुझे दे देंगे हम्म फर्स्ट ड्राफ्ट तो मैंने कहा कि आप बताइए तुरंत कहा पंद्रह दिन हम्म तो मैंने कहा ठीक है पंद्रह दिन में मैं आपको फर्स्ट ड्राफ्ट दूंगा फिर बोले कि इसमें आप क्या चाहते हैं तो मैंने कहा कि मैं तो एक्टर हूँ तो <laughs> कि <ये> तो शौकिया <laughs> लिखता हूँ <laughs> तो मैं इसमें से दो जो करेक्टर थे लीड पैरल लीड तो मैंने कहा कि एक जो करेक्टर ये मैं करूँगा बोले ठीक है उसके बाद लिखना शुरू किया पंद्रह दिन के बाद हम लोग मिले उन्होंने देखा तो क्या कि फिल्म तो मैंने कभी लिखी नहीं थी पहले हाँ, हाँ, हाँ। हम लोग प्ले करते थे प्ले लिखते थे सही बात है फिर उन्होंने कहा कि इस पर बहुत काम है और हमें बैठना पड़ेगा नहीं, नहीं, नहीं। फिर हम लोग बैठे दोनों लोग बैठे और मुझे लगता है कि चार पाँच महीना हम लोग बैठे रेगुलर उस पर जो है और फिर जो है वो फिल्म जो एक हाँ हाँ मतलब एक बाउंड स्क्रिप्ट हमारे हाथ में आई उसके बाद फिर जो है वहाँ से जो है हमारी शुरुआत हुई अब माजरा ये हुआ कि फिल्म तो लिख ली गई अब जहाँ जहाँ उन्होंने स्टोरी पिच किया था प्रोड्यूसर नहीं मिलते थे निर्माताओं से मिलना जुलना मतलब और चूंकि क्या है कि वो जो जो कास्ट उसमें थे जो मतलब वो भेजा भेजा जाता था शायद वो भी हो सकता था कि वो चाहते थे कि न्यू कमर्स के साथ हम फिल्म बनाए आखिर में बहुत कोशिशों के बाद एकदम आखिर में जा जा कर हमने ये शु, काम शुरू किया था 2015 में और 2016 हजार सोलह में उनकी धर्मपत्नी पत्नी मधुमिता रॉय जी उन्होंने इस फिल्म को प्रोड्यूस किया अच्छा अच्छा उनको कहानी बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं कोशिश करती हूँ जितना मैं कर सकती हूँ और उसके बाद से फिर हम लोगों ने टीम बनाना शुरू किया और इस तरह से जो है शुरुआत हुई और समय लगा और चूँकि इसमें हुआ क्या कि दिलीप जी की जो जो उनका सत्रह साल की जो जर्नी रही है फिल्म इंडस्ट्री की हुँ। तो इसकी वजह से जो है बहुत सहूलियतें मिली आसानी हुआ हाँ आसानी हुआ कि <laughs> क्योंकि आ, काम अच्छा करना था अच्छे अच्छे लोग चाहिए थे मतलब अच्छे अच्छे लोग चाहिए थे जिन्होंने अच्छा काम किया काम हो, किया हो और उनकी उनका भी ये जो है डायरेक्शन डेब्यू और इसमें जो ज़्यादातर एक्टर मेरी पहली फिल्म एज एन एक्टर और इस तरह से करके फिल्म जो है बन गई बन गई और बन के तैयार हो गई फिल्म अभी जो है और टीज़र भी उसका यूट्यूब पे आ गया है और अभी जो है उसको वो अपने जरिए फिल्म फेस्टिवल्स में भेज रहे हैं फिल्मों नहीं को नहीं फिल्म को उसको जो है तो फिर देखते हैं आगे अब क्या होता है <laughs> चलिए बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जिस तरह से आपने एक आ, अपनी जीवन कहानी बताए हम सभी को और लगता है कि हमारे सभी श्रोताओं को भी कहीं कही ना कहीं एक एक एक्टर बनना आ, बहुत ही आसान काम नहीं है बहुत मुश्किल भी है और चीज़ें जो है किस तरह से बनती हैं उसमें जी जी आ, जैसे कि आपने बताया कि स्टोरी लिखना फिर उसको फिल्म की तरह लिखना वो एक अलग आर्ट है जिसके बारे में जी मुझे जी। पता चला कि मुझे लगा कि खाली लिख देते हैं नाटक की तरह जी जी। हाँ मैं एक बात तो, ये कहना चाहूँगा जी जी कि आ, फिल्म की राइटिंग जो है लेखन तो एक्चुअली पहली जो मेरी जो प्राथमिकता है वो एक्टिंग है हाँ अभिनय ये बैक सीट है और शायद मैं ये जो है लिखूंगा तो अगर ये ऐसी चीज़ें होंगी तो अपनी फिल्मों के की हाँ, हाँ, इसी बीच क्या हुआ था कि उसी दौरान एक हमारे पहचान के मिल गए और मेरे पास एक कॉन्सेप्ट फेसबुक वाला प्यार एक कॉन्सेप्ट मेरे पास था उनको बहुत वो फिल्म पसंद आई स्टोरी बहुत पसंद आई उनको तो ये फिल्म जो है मैंने लिखी एक और फिल्म फेसबुक वाला प्यार जो अभी चौदह फरवरी को रिलीज हुई है इसी साल जो है फिल्म जो है तो मिला अच्छा मतलब उसका जो है जो रिस्पॉन्स रहा मिला जुला अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये एक्टर हूँ लेकिन सबसे पहले एज ए राइटर फिल्म आ गई <laughs> <laughs> तो ये फिल्म आ गई और ये फिल्म सब जो हमारी जो फिल्म है अनवांटेड इससे हमें बड़ी उम्मीदें हैं जी जी। क्योंकि फिल्म बहुत अच्छी बनी है जी, जी जी बहुत ही अच्छी बनी है और मुझे विश्वास है कि जब फिल्म आएगी तो लोगों को लोगों को पसंद आएगी जी अभिनव जी बहुत ही अच्छी बातें आपने बताया है। जिस तरह से बातें आपने बताई जैसे कि फिल्म लिखना और फिर एक्टिंग करना और फिर लोगों के बीच में जब वो जाती हैं तो तब हमारी जो है आ, सही मायने में जो है जी, जी. हमारा कामयाबी का जो क्या कहते हैं उसका रिज़ल्ट हम देख पाएंगे दे जैसे कि फिल्म की बात अगर करें तो फिल्मों में जैसे नाटक या स्टोरी होती है उसके साथ में गाने भी होते हैं संगीत म्यूज़िक वगैरह होती है तो आपको किस टाइप का म्यूज़िक अच्छा लगता है किस टाइप का गाने आपको सुनना पसंद है देखिए गाने जो हैं अगर सुनने की बात करेंगे तो पुराने गाने मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं आजकल भी अच्छे अच्छे गाने बनते हैं जैसे आशकेट टू आई थी उसके गाने बड़े अच्छे थे उसके बाद से तो जन्नत फिल्म आई थी उसके गाने बहुत अच्छे थे तो तो गाने जो हों जो आ, दिल को छू जाएँ जिसमें कुछ रस मिले लोगों को कुछ अच्छा लगे तो इस तरह के गाने मुझे अच्छे लगते हैं जी जी अरे एक और बात आपके हॉबीज़ क्या क्या है किस तरह की बातें देखिए मुझे आ, मैं फ्री रहता हूं तो मुझे संगीत सुनने का शौक़ है कविता भी मैं लिख लेता हूं जी तो बीच बीच में कविताएं भी लिखता रहता हूं फ्री <laughs> रहता हूं तो और या फिर कुछ कहानियां अगर मेरे मन में आ रही हैं तो बैठ करके के सोचता हूँ कुछ तो ठीक है थोड़ा बहुत लिख लेता हूं उसको भी लिखता हूँ बाद में डेवलप करेंगे लिख करके रख लेता हूँ सही बात इसके साथ ही साथ मुझे योगा करना अच्छा लगता है ये करता हूँ मैं नियमित रूप से वर्कआउट्स और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा कि कि मतलब हमारे हमारा जो फील्ड है हुँ, हुँ. इस फील्ड में कई बार क्या होता है लोगों को स्ट्रेस बहुत होता है हुँ, हुँ. मुझे लगता था कि इसके लिए क्या करना चाहिए हुँ. कुछ ज़रिया हो इस तरह करके जो है तो फिर जैसे हम लोग जब आ, एक्टिंग इंस्टीट्यूट में थे तो वहाँ बताया गया था कि मेडिटेशन वगैरह किया करो हम तो मेडिटेशन एक बहुत अच्छा जरिया है मतलब ख़ुद को लाइट रखने का और बहुत ज़्यादा ऊर्जा अपने अंदर संचित करने का तो ये करता हूँ चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और योगा या मेडिटेशन करना वैसे सेहत के लिए अच्छा है मन के लिए भी अच्छा है जी, जी। और आशा करता हूँ हमारे श्रोता भी सुन रहे हैं तो वो भी कभी कभी हमारी बातें सुनकर जो है कहते हैं कि हम भी अभी से शुरू किया है दिल्कुल, दिल्कुल, दिल्कुल, करना चाहिए <laughs> करना चाहिए बहुत जरूरी है और कुछ हम लोग प्रोग्राम्स भी चलाते हैं उसकी योगा के बारे में तो लोगों को काफ़ी पसंद आते हैं जी और लोगों का रिस्पॉन्स भी आता है सर हमने आज ये सुना हमने हमें बहुत अच्छा लगा और हम इसका प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमें खुशी होती है व्यक्ति को करना चाहिए मेडिटेशन मेडिटेशन से उसकी जो है आत्मा को शांति मिल जाती है जी, जी, भी, आत्मा भी, भी, के गुणों का विकास हो भी, जाता भी, है।, भी। है तो बहुत ही अच्छी बात है और जाते जाते मैं कहूँगा कि इन फ्यूचर जैसे कि आने वाले समय में किस तरह की बातें आप अपने आप को देखते हो किस तरह के काम करने वाले हैं देखिए सपने तो बहुत हैं अच्छे अच्छे निर्देशों के साथ मैं काम करना चाहूँगा मैं काम करना चाहूँगा शुजित सरकार जी के साथ संजय लीला भंसाली जी के साथ राजकुमार हिरानी जी के साथ जी और दिलीप देव जी के साथ मैं बार बार काम करना चाहूँगा तो ये सब चीज़ें हैं इस तरीके जो है तो, जी जी और जाते जाते हमारे श्रोताओं के लिए क्या बताना चाहेंगे क्या मैसेज देना चाहेंगे देखिए मैं तो अभी जो मुझे लगता है कि मेरा पहला इंटरव्यू है किसी रेडियो पर और मेरे बारे में कोई जानता भी नहीं है एक न्यू कमर मैं जी फिर भी मैं यही कहूँगा कि हमेशा खुश रहिए और किसी चीज़ का टेंशन मत लीजिए ज़िंदगी बहुत छोटी है उसको जो है हंस के बड़ी कर दीजिए खुशी से रहिए सबसे प्यार से मिलिए ये मैं कहना चाहूँगा हमेशा खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए हाँ। अच्छा आप क्या करते हैं खुश रहने के लिए मैं खुश रहने के लिए मेडिटेशन करता हूँ अच्छा मेडिटेशन करता हूँ उससे मुझे बहुत सारा ऊर्जा मिलता है और वर्कआउट्स करता हूँ वॉकिंग कर लेता हूँ म्यूजिक सुनता हूँ और लोगों से मिलता हूँ पहले ऐसा नहीं था लेकिन मेडिटेशन जब मैंने शुरू किया इस तरह की चीज़ें और कुछ मैंने किताबें पढ़ी कुछ लोगों से मैं मिला कुछ इस तरह मतलब कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं जो इसके इस पे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं तो वहाँ से मुझे लगा कि हमें जो है हमेशा खुश रहना चाहिए तो किसी से इर्ष्या नहीं करना चाहिए किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए सब लोग अपना काम अपने तरीके से परफेक्ट कर रहे हैं जी अभिनव जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है जैसे आपने बताया आपकी हॉबीज़ में जैसे कि आप म्यूज़िक सुनते हैं वॉकिंग करते हैं वर्कआउट करते हैं बहुत ही अच्छी बात है और इसके साथ में आपने कहा बुक्स भी पढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको हमेशा ही खुश रखने के लिए काफ़ी हैं जी, जी जी जी बिल्कुल बिल्कुल जो व्यक्ति किताबों के साथ दोस्ती कर लेता है तो उसके जीवन में विचारों का कहे अच्छे विचारों का जो है समंदर आ जाता है और साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करते हैं तो शांति आपको मिलती है जी, जी, भी और भी साथ ही साथ, साथ आप वर्कआउट करते हैं तो आप फिट रहते हैं तो ये सारी चीज़ें हमें जो है आ, मन और शरीर दोनों को ही सुकून देने वाली चीज़ें आप कर रहे हैं तो जी, हमें जी, बहुत अच्छा लगा एंड थैंक यू हमारे साथ जुड़कर अपने बारे में बताने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन फ्यूचर आप जो भी काम कर अभी जो आपने फिल्म के बारे में बताया उसके लिए भी हमारी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी जी जी जाने से पहले यहाँ से मैं दर्शकों को मैं राणा अभिनव फिर से सबका आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जी धन्यवाद शुक्रिया मुस्किन चलिए साथियों आज के इस एपिसोड में हमने अभिनव जी को सुना और बहुत ही अच्छी बातें उन्होंने बताया अपने बारे में और जिस तरह से वो राजनीतिक फैमिली से जुड़े हुए हैं लेकिन फिर भी अपनी पूरी फैमिली को छोड़कर मुंबई में स्ट्रगल कर रहे हैं काम कर रहे हैं राइटिंग का काम उनका एक फर्स्ट प्रेफरेंस रहा है अभी के समय में और साथ ही साथ उनको एक्टिंग भी करना है और एक्टिंग भी किया है उन्होंने अब देखते हैं इन फ्यूचर जिस तरह की उन्होंने कल्पना की है विचार ड्रीम्स हैं सपने तो सबको देखने चाहिए और सपने सच भी होते हैं तो चलिए सबके सपने पूरे हो ऐसे शुभकामना करते हैं फिर से एक बार उनको बहुत सारी शुभकामना देते हुए आज के इस एपिसोड में बस इतना ही फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में तब तक आप बने रहिए रेडियो मधुबन के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सुनते रहो मुस्करो अगर मंगल आजाद शाहरुख खान नहीं बनता तो बेचारा आज नहीं मरता क्या मंगल आजाद फिर से जिंदा हो पाएगा दुनिया भले उसे हम दिमाग का लौंडा लेकिन हम जानते हैं अपने दोस्त को वो तो पूरा दिमाग का लौंडा है, लगा के बैठा है पकाना में। ए, अरे हाथ तो होता से। अपना नमाज को के देखो देखने में एकदम मजदूर जाइ अच्छा देखो मुंबई में उनका हर बड़का से बड़का फिल्म स्टार उसका साथे काम करना चाहता है पर हम करते हैं कसम हमरा सहेली लोग तुम्हारा नाम लेके हमको बहुत चढ़ाती हैं गेहूँ गन्ना घास वही उगा सकता है मंगल पूछ रहा है सगाई के बाद कितना दिन बाद बच्चा होगा प्यार दे इस पर से नंबर मंगल आजाद 18 जून 2013 को आपकी मृत्यु हुई हम मंगल आजाद हैं जो मंगल आजाद है वो मर गया तो सामने बात तुम कह रहा की गलत बात लिखा, लिखा है लिखा है लाल लिखा है पीला लिखा है